राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दौरा प्रस्तु थे आठ से ग्यारा वर्ष के बच्चों के लिए धनी कारिक्रमों की शंखला, कहानियों की फुलबारी श्रंखला में अब सुनो कहानी फ्यूली गढ़वाल की पहाड़ियों में तमाम तरह के फूल हैं इन फूलों के अलग-अलग नाम हैं इनमें एक फूल का नाम है फ्यूली फ्यूली के साथ एक कहानी जुड़ी है कहानी इस प्रकार है एक घना वन था उसमें तरह-तरह के पशु-पक्षी रहते थे उस वन के बीच में एक बड़ा ताल था पास में ही एक झोपड़ी थी वहां एक सुंदर बालिका रहती थी उसका नाम था फ्यूली फियोली के अलावा वहां और कोई नहीं था अकेली होने पर भी वो खुश रहती थी <स्यूंग> वन में रहने वाले सभी पशु-पक्षी फियोली को जानते थे वो सभी को प्यार करती थी फियोली बहुत मीठा गाना गाती थी ना ना ना ना ना ना उसका गाना सुनने के लिए सभी पशु पक्षी आ जाते थे ंगली जीवों के बीच फ्यूली एक परी सी लगती थी एक दिन फ्यूली हिरन के बच्चे को दुलार रही थी उसी समय उसके पीछे आकर उनी खड़ा हो गया फियोली ने मुड़कर देखा हूं वो राजकुमार जैसा सुंदर था वह फियोली को एकटक देख रहा था फियोली ने पूछा क्या देख रहे हो हुँ? कुछ नहीं प्यास लगी है क्या हां हां हा, हा। <laughs> तो ताल से पानी पीला हा, हां हां ताल का पानी मीठा है अच्छा राजकुमार ने ताल से पानी पिया वो वापस फियोली के पास आ गया अरे वो फेल फियोली की ओर एक टक देखने लगा फियोली ने कहा अ तुम तुम शिकारी लगते हो हां हा, हा। लेकिन यहां पशु पक्षियों का शिकार करना मना है अच्छा इसलिए यहां से चले जाओ चला जाओ आ, आ, नहीं अगर थके हो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो रात हो रही है चाहो तो यहां रह सकते हो सच सवेरा होते ही चले जाना ने में तो कुछ बताया ही नहीं मैं पास के राज्य का राजकुमार हूं हम तुमसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा <laughs> मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं <laughs> विवाह शिवली <laughs> को भी राजकुमार अच्छा लगा लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई उसे आश्रम के फल फूल पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था वो सोचने लगी लेकिन मैं इस सब को छोड़कर कैसे जाऊंगी राजकुमार ने बहुत समझाया फ्यूली हम सच कहता हूं राज महल में सब सुख सुविधाएं हैं मान जाओ आई एम टू फ्यूली तैयार हो गई दोनों का विवाह हो गया लंका के पशु पक्षियों ने रोते रोते अपनी प्यारी फ्यूली को विदाई दी राज भवन में पहुंचकर फ्यूली रानी की तरह रहने लगी आसियों से घिरी रहती उसे अच्छे-अच्छे कपड़े और खाना मिलता गाने बजाने वाले उसका मन बहलाते रहते इधर फ्यूली के चले जाने से वन के पशु-पक्षी बहुत दुखी रहने लगे वन और तालाब दोनों उदास दिखाई देते दे थे चारों ओर अजीब खामोशी से छा गई थी फीउली को भी वन के पशु पक्षियों की बहुत याद आती थी वह उन्हें भुला नहीं पा रही थी फिर कभी, कभी तो वो उनकी याद में रोने लगते वो हिरन और वो फूल राज भवन के सुखों से उसका मन उचट गया राजकुमार ने फ्यूली को बहुत समझाया फ्यूली आखिर तुम क्यों दुखी हो मुझे बताओ यहां किस चीज की कमी है बोलो ना नहीं मगर उसे खुश रखने के लिए राजकुमार ने हर कोशिश की पर फ्यूली मन ही मन दुखी रहने लगी धीरे धीरे वो बीमार पड़ गई उसके बचने की आशा न रही कि ये हालत देख कर राजकुमार भी दुखी रहने लगा फ्यूली क्या हो गया है तुम्हें देखो मुझसे कुछ न चिपाओ सच-च सच बताओ फ्यूली बात क्या है एक दिन फ्यूली ने राजकुमार को बोला कर गहा फ्यूली बोलो क्या ब आपने मेरे लिए आहट कुछ किया है अब अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है क्या कह रही हो सेली कृपया मेरी मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए अवश्य करूंगा अपनी इच्छा तो बताओ आप मुझे वन से रानी बना कर लाए थे मेरी मरने पर आप मुझे उसी वन में दफना दीजेगा ऐसी बात इना करो मेरी मेरी एक इचा और है आप शिकार करना छोड़ दें हम शिकार करना छोड़ देंगे फ्यूली पर तुम ऐसी बातें मत करो तुम ठीक हो जाओगी फ्यूली तुम तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे राजकुमार ने फ्यूली की दोनों बातें मान ली उसी समय फ्यूली चल बसी फ्यूली प्राज कुमार ने उसे वन में उसी जगा दफना दिया कुछ दिन बाद वहाँ एक पौधा उगाया उसमें पीले पीले फूल लगे उन फूलों को लोग फियोली कहने लगे लोग जब भी इन फूलों को देखते हैं फियोली को याद करते हैं फियोली अभी आप कहानियों की फुलवारी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे यह कहानी बच्चों इस कहानी में फ्यूली ने राजकुमार से यह कहा कि शिकार करना छोड़ दो फ्यूली की इस इच्छा में पर्यावरण का एक संदेश है वो संदेश यह है शिकार नहीं करना चाहिए वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए इस विषय पर अपने मित्रों माता-पिता और अध्यापक से चर्चा करके एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक हो वन्य जीवों की रक्षा करना क्यों जरूरी है यह निबंध लिखकर अपने अध्यापक को दिखाओ विषय संयोजक प्रतिभा दास गुप्ता परियोजना संयोजन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर और नेहा संगीत, हरभजन सिंह ध्वन्यांकन, सतीश लाळे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ देयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन